संवेदनाँ संवेदनाँ के पांक, के, पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की की पंख, ब्लॉग एक और दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि के श्रव्य संसार में संसार है मनोज चौहान की कुछ लघु कथाए पहली लघु कथा का शीर्षक है मजदूर औरत पीठ पर शाल में लिपटे हुए ढाई साल के बच्चे को लेकर जैसे ही वो मजदूर औरत प्रोजेक्ट साइट डिस्पेंसरी में प्रवेश हुई, तो अनायास ही सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। पसीने से तरबतर और हाफते हुए वह बोली मेरे बच्चे को चोट लग गई है जरा पट्टी कर दीजिए बाबूजी। जी वहां बैठे प्राथमिक चिकित्सा सहायक ने रॉबी ने स्वर में उससे पूछा कैसे चोट लग गई वो रुआसी से स्वर में बोली कमरे में अपने पांच साल के भाई के साथ खेल रहा था बाबू तभी खेलते समय दरवाजे की चौखट और पल्ले के बीच पाए हाथ का अंगूठा आ गया तुम कहा थे उस वक्त प्राथमिक चिकित्सा सहायक ने जैसे सवालों की झड़ी ही लगा दी मैं और मेरा आदमी तो रोज यहाँ काम पर आ जाते हैं साहब दोनों बच्चे कमरे में ही रहते हैं अच्छा दिखाओ इस बार प्राथमिक चिकित्सा सहायक की आवाज में थोड़ी नरमी थी उसने अपने बच्चे को पीठ से उतारकर गोद में लिया जो दर्द से कराह रहा था जैसे ही प्राथमिक चिकित्सा सहायक ने बच्चे की गीली पकड़ी तो वो जोर जोर से रोने लगा बच्ची की चीख से डिस्पेंसरी के उस कमरे में मौजूद चार पांच लोगों सहित रोबिले से दिखने वाले चिकित्सा सहायक का दिल भी पसीज गया उसने बच्चे का जख्म साफ किया और उसकी मरहम पट्टी की पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया फिर उसने उस औरत को कुछ दवाई दी और एक कागज पर कुछ लिखते हुए बोला कि ये लो, ये दवाई बाजार ऐसी ले लेना ले ले कागज को हाथ में लेते हुए मजदूर औरत कुछ सोचने लगी क्या हुआ अब क्या सोच रही हो चिकित्सा सहायक के स्वर दोबारा से तलक हो उठे थे तभी वहाँ पर बैठे साइट इंजीनियर शेखर जो अभी तक एक जरूरी फोन कॉल अटेंड कर रहे थे ने उस औरत को सहज भाव से कहा कि आपके बच्चे की मरहम पट्टी कर दी है अब आप घर जाइए और बाजार से दवाई ले लीजिए इतना सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए दवा दारू कहाँ से करेंगे हम गरीब लोग हैं बाबूजी। मैं और मेरा आदमी तो दिन भर यहाँ काम करते हैं। हमारे गांव में पिछले साल बाढ़ आई थी जिसमें खेत खलिहान मकान सब कुछ बह गया घर में और लोग भी है जिन्हें हर महीने रूपए भेजने पड़ते हैं इसीलिए यहाँ दूर प्रदेश में मर खप रहे हैं इतना सुनते ही शेखर ने जेब से 500 रुपए निकाले और उस औरत के हाथ में थमा दिए। भावुकता के आवेश में बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल गया वो औरत निश्चल नेत्रों से हाथ जोड़कर उसे जाते हुए देखती रही चिकित्सा सहायक और अन्य लोग बिना कुछ कहे अब भी उस औरत को देख रहे थे बच्चे की चीखें शांत हो गई शायद पेनकिलर ने अपना असर दिखा दिया था। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है साक्षात्कार दरवाजे के बाहर आज बड़ी भारी भीड़ थी आज यहाँ एक क्लर्क के पद हेतु साक्षात्कार होना था कई उम्मीदवार आज सुबह से ही दफ्तर के बाहर ताँता लगाए खड़े थे साक्षात्कार के तय समय से दो घंटे देर से बड़े साहब आए और आते ही चपरासी रामदीन को चाय लाने का आदेश दिया चाय वगैरह की आवा भगत से निवृत्त होकर बड़े साहब ने आधा घंटा आराम किया और फिर साक्षात्कार प्रारंभ किया मैं आई कमिन से एक विनम्र संबोधन के साथ एक उम्मीदवार अंदर आया और बड़े साहब ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया आपका नाम जी राजबी, सिंह। आपकी शैक्षणिक योग्यता जी एम.कॉम और कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा क्या आपको कोई अनुभव है जी, अभी तक तो कोई अनुभव नहीं है किसी मंत्री से जान पहचान है जी मंत्री जी से तो नहीं एक विधायक से थोड़ी जान पहचान है बड़े साहब ने कुछ सोचते हुए कहा ओके मिस्टर राजबीर आप जा सकते हैं। अगर आपका नाम योग्यता सूची में आता है तो आपको बुला लिया जाएगा ये सुनकर उम्मीदवार कमरे ऐसी बाहर आ गया बड़े साहब ने घंटी बजाकर दूसरे उम्मीदवार को अंदर बुलाया और उससे भी वही रटे रटाए सवाल पूछ लिए जो पहले उम्मीदवार से पूछे थे यही क्रम बारी बारी से चलता रहा और एक एक करके सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले लिया गया इतने में बड़े साहब को मंत्री जी का फोन आया उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार की सिफारिश की जो किसी वजह से साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाया था बड़े साहब ने कागज पर मंत्री जी के रिश्तेदार का नाम लिख लिया और कहा यू डोंट वरी सर इट्स ऑल राइट कहते हुए उन्होंने तुरंत फोन रख दिया साक्षात्कार खत्म हो चुका था सभी उम्मीदवार घर वापस जा रहे थे इस उम्मीद के साथ कि शायद योग्यता सूची में उनका नाम आ जाए कुछ दिनों बाद साक्षात्कार का परिणाम निकला और मंत्री जी के रिश्तेदार का नाम योग्यता सूची में आ गया उसे नौकरी मिल गई गयी बाकी उम्मीदवारों को अभी भी आशा है कि शायद योग्यता सूची में उनका नाम आ जाए तीसरी लघु कथा का शीर्षक है शहर का डॉक्टर राजवीर का प्रमोशन हुआ तो उसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कंपनी की ओर से शहर भेज दिया गया वो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था पहाड़ी प्रदेश में ही पले बढ़े राजवीर को शहर का गर्म और प्रदूषित वातावरण रास नहीं आया और उसे सांस से संबंधित कुछ समस्या हो गयी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक दिन की छुट्टी लेकर वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पर चेकअप करवाने गया उसके दो सहकर्मी साथी भी उसके साथ ही थे अभी वो क्लिनिक में प्रविष्ट हुए ही थे कि इतने में एक देहाती सी दिखने वाली घरेलू महिला अपने खून से लथपथ बच्चे को उठाकर अंदर आई वो एकदम डरी और सहमी हुई सी थी उसका करीब दो साल का बच्चा अचेत अवस्था में था राजवीर उसके दोस्त और क्लिनिक का स्टाफ सभी उस औरत और बच्चे को देखने लगे उस महिला के साथ एक व्यक्ति भी आया था जिसने बताया कि ये महिला सड़क के किनारे अपने बच्चे को उठाए रो रही थी सड़क क्रॉस करने की कोशिश में किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और वो भाग खड़ा हो महिला बच्चे समय नीचे गिर गई थी और बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आ गई थी डॉक्टर ने बच्चे को हिलाया तुलाया और उसके दिल की धड़कन चेक की एक क्षण के लिए तो लग रहा था कि जैसे उसमें जान ही नहीं है महिला का रुदन जैसे राजवीर के हृदय को चीरता सा जा रहा था डॉक्टर ने बच्चे का घाव देखा और उसे साफ किया इतने में बच्चा होश में आकर रोने लगा तो महिला की जान में जान आई डॉक्टर ने उसके सिर पर तीन टांके लगाए बच्चे की मरहम पट्टी कर डॉक्टर ने बिल उस महिला के हाथ में थमा दिया जिसे देखकर वो देहाती महिला अवाक रह गई। महिला के साथ आया हुआ व्यक्ति कुछ पैसे देने लग गया राजवीर और उसके दोस्त पहले ही डॉक्टर का बिल चुकाने का मन बना चुके थे सब ने मिलकर बिल चुका दिया मगर उस शहर के डॉक्टर में इतनी भी करुणा नहीं थी कि वो कम से कम अपनी फीस ही छोड़ देता मरहम पट्टी और दवा की बात तो और थी राजवीर सोच रहा था क्या इसी को शहर कहते हैं? उसके भीतर विचारों का एक असीम सागर हिलोरे ले रहा था विचारों की इसी उहापोह में कब उसकी टन आ गई उसे पता ही नहीं चला डॉक्टर से बैठने का संकेत पाकर वो कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप करना शुरू कर दिया चौथी लघु कथा का शीर्षक है परिवर्तन नन्ही सुजाता अब बड़ी हो गई थी ऑफिस से लौटते हुए रिहायशी कॉलोनी के कैंपस में जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ी तो उसने जैसे नजरे ही मोड़ ली थी सिद्धार्थ को जैसे झटका सा लगा उसे वो पुराने दिन स्मरण हो चले जब वो किताबें उठाए उसी ट्यूशन सेंटर में आती थी जहां पर वो ट्यूशन पढ़ाया करता था जब कभी सुजाता के अध्यापक अवकाश पर होते थे तो वही उसको पढ़ाता था सिद्धार्थ और सुजाता एक ही गांव के थे सुजाता उसकी 12 वर्ष छोटी चचेरी बहन की क्लास में पढ़ती थी इसीलिए वह उसे भी हमेशा छोटी बहन की तरह ही समझता था मिलते ही वह हाथ जोड़कर आदर स्वरूप नमस्ते भैया जरूर बोलते जीवन के संघर्षों से जूझते हुए सिद्धार्थ ने रोजगार की तलाश में गांव छोड़ दिया सुजाता की शादी सिद्धार्थ की कंपनी में काम करने वाले केशव से हुई थी जो कि सिद्धार्थ से पद में एक दर्जे ऊपर था सुजाता भी पढ़ने में होशियार थी उसने भी अभी यांत्रिकी में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी वर्षो से घर से दूर शहर के कामकाजी माहौल में रहते हुए भी सिद्धार्थ को कभी अपने पद का गुमान नहीं रहा वह हमेशा साधारण जीवन जीने में ही विश्वास रखता था उसके बाद भी कई बार आते जाते उसका सामना सुजाता से हुआ मगर वो हर बार उसे देखकर भी अनदेखा कर देती थी आदर्शवादी सिद्धार्थ को हमेशा ही यह बात कचोटती रहती थी मगर धीरे धीरे उसे अब यह महसूस होने लगा था कि गुजरते वक्त के साथ सुजाता की सोच भी शायद आधुनिक और अति परिपक्व हो गई है हो सकता है कि वह अपने आप को गांव के बजाय शहर का ही दिखाना चाहती हो या उसके बात न करने का कारण उसके पति की तथा कथित पद प्रतिष्ठा रही हुई उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को स्वीकारने में ही अब सिद्धार्थ को समझदारी लगने लगी मगर नन्ही सुजाता के बचपन की वह मासूम व निर्मल छवि अक्सर उसकी आंखों के सामने तैरने लग जाती थी अभी आप सुन रहे थे मनोज चौहान, चौहान की कुछ, कुछ लघु लगू कथाएं वाचक स्वर भारती परिमल